कल आकाश में शुद्ध जल महे चलता है समुद्र से इसी प्रकार की आत्मा भी शुद्ध है निर्विकार है लेकिन माया से मिलकर के वही आत्मा जीव भाव को प्राप्त होकर के शनिभाव को प्राप्त होकर के मलिन हो गया और जब तक जीव तब तक उसे मलिनता है और नदी की तरह से वो जैसे नदी का जल बहता चला जा रहा है तो उसमें सब मलमूत्र बैठा कराया जा रहा है उसी के साथ में इसी प्रकार से उसके जीव के तो साथ में नमता बहती चली जा रही है जहां जीव ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो परमात्मा ने प्राप्त होकर के निर्विकारचल होकर के स्तर प्राप्त कर ली जैसे गद्दी का पानी समुद्र में जाकर के गया, दोनों की तुलना बहुत अच्छी मिलती है समुद्र के समान ईश्वर और जीव जीव, जीव जो है उसी से निकला हुआ उसी कं से यात्रा उसी तरह जीव की यात्रा तो हरित भूम तेन संकुल समुद्र पर नहीं पंथ अब देखो पानी बरस गया नदियां बह गई समुद्र को हो गया अब उसके बाद क्या हुआ भूमि के ऊपर पानी गया तो अब घास जमने लगी तो बरसा रित में घास भी जमने लगी तो सब बात क्रम क्रम से है अब जब घास जमेगी तो क्या हुआ हरित घूम तम संकुल हरी हरी घास जमी आई और सब जगह भूमि इतनी इतनी हो गई कि जहां जहां फलगंडियां रास्ते थे कच्चे रास्ते उनमें भी अब जमियाई अब ये नहीं दिखाई देता किस रास्ते से गए समझ पर ही नहीं पंद्रह अब उस हरी घास के बीच में अब रास्ता भी नहीं दिखाई देता ये हो गया तो अब क्या हुआ इसमें उदाहरण क्या मिला क्या जिन पाखंडवादते और गुप्त तो हूं ही सदग्रंथ अध्यात्म जीवन की पगंडी क्या है रास्ता क्या है सदग्रंथ ही जीवन का रास्ता है हुँ? और यदि पाखंड पैदा हो गया तो पाखंड में फिर वो हो सदग्रंथ लुप्त तो हो गए जो सही रास्ता जीवन का बताने वाले हैं वो ग्रंथ तो उन ग्रंथों को लुप्त तो हो गए कि माने ये कि वो फिर प्रचार में नहीं रह जाते लोग आज उन ग्रंथों को पढ़ते नहीं तो उनसे सही रास्ता जीवन का प्राप्त नहीं करते और सही रास्ते पर चलते नहीं भटकते हैं ऐसा भटका क्यों होता है कि सदग्रंथ उन्हें प्राप्त नहीं हुए उनके स्थान में असदग्रंथ प्राप्त खंडवाद क्या है पाखंडवाद के माना यह है कि ढोंडान चालू शुरू हो गए धोम से देखो गांवों शहरों में सभी जगह तमाम इस प्रकार के पाखंड जहां पर भूत प्रेतों का उनकी पूजा वगैरह तरह तरह की ऊपरी गे वो दिखावा के लिए चंदन पाटा लगाना माला मालाथाला दिखाना और इस प्रकार के ऊपरी तो सप्तमंत्र तमाम हो लेकिन भीतर उसका एक शास्त्र का अध्ययन कुछ नहीं जीवन का निर्माण करने का रास्ता कुछ नहीं ऊपरी ऊपरी दिखावा दिखावा मात्र है वो पाखंड कहलाता है धर्म में आचरण नहीं है लेकिन धर्म दिखाते हैं कि दम धर्म धर्मात्मा है धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं तो ये पाखंड है व्यक्ति का दम्ब है पाखंड है ये ये पाखंडी हैं व्यक्ति के फिर ये पाखंडी व्यक्ति जो, पाखंड जो शास्त्रों को नहीं देखते सदग्रंथों का अध्ययन अवलोकन नहीं करते उनके और उनको जीवन का सही रास्ता भी प्राप्त नहीं होता पाखंड का तुलसीदास का तात्पर्य यह भी है कि समाज में एक प्रकार का स्वभाव है कि यह समाज गलत रास्ते पर चलने का अभ्यस्त होता है अगर समाज को सही रास्ता नहीं मिलता है तो अपने आप से समाज में व्यक्ति जो भी नई पीढ़ी पैदा होगी अगर उसको सही शिक्षा प्राप्त नहीं होती तो अपने मन से वो गलत रास्ते पर ही चलेगा अपने मन से सही रास्ता नहीं सूझेगा व्यक्ति को यह क्या करता है तो ये संसार में ये जो गलत रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं ये कहते यही सही रास्ता है और वो पाखंड दिखाते हैं और फिर उसी जब ऐसे पाखंडी पैदा होते हैं तो धर्म के नाम पर अध्यात्म के नाम पर भी अनेक ऐसे संप्रदाय पैदा हो जाते हैं जो उन्हीं के मत को पोषण करते हैं ये जो बताएंगे यही ठीक कहते हैं ये पाखंडी उनका भी है मैंने उनसे कहा कि देखो वेद हैं उपनिषद हैं गीता है कितने अच्छे ग्रंथ अरे साहब पुराने ग्रंथ हो क्या है अब नए महात्मा पैदा हुए इन्होंने नया अनुसंधान किया है नई बातें पता लगाई अब इनकी देखोगे तुम तुमकी पुराने गीता गीता पढ़ते रहोगे तो अब ये नए कहने वाले पर आते हैं महात्मा लोग फिर कहते हैं कि देखो हमने नई नई बातें खोजी हैं पुरानी बातें खत्म हो गई अब नई बातें तुमको बताएंगे चमत्कार वाले तो लोग बात कहते हैं हाँ ये नए महात्मा ये सब पाखंड ही सब तो बात यह अपने शास्त्रों में तुलसीदास जैसे पहले शुरू कर देते हैं कि अपने जो आगम निगम प्राण जितने हैं वही सदग्रंथ हैं और उन्हीं की बात कही चाहिए जो कुछ सिद्धांत उसने कहे हैं उन्हीं सिद्धांतों को समझे उन्हीं सिद्धांतों को चले वही एक जीवन का सही रास्ता है बाकी नई नई बातें जब कभी तो भी अध्यात्म तो क्षेत्र में निकाली जाएंगी वह सब पाखंड की बातें होंगी उनमें सत्यता प्रामाणिकता उसमें होना दुर्लभ है तो यदि कोई नया व्यक्ति भी है, कोई स्वतंत्र रूप से भी साधना करके नई बातें में निकालेगा तो वो नई बातें यदि शास्त्र के अनुकूल हैं तो मानी जा सकती है हुँ? लेकिन फिर उनको नया कैसे कहेगा नया कहने के लिए तो उसे शास्त्र का खंडन करना पड़ेगा और उसकी विपरीत बात कहनी पड़ेगी और जो विपरीत बात कहेगा तो वो प्रमाणिक नहीं हो सकती जो जो बातें सत्य थोड़े हो सकते हैं सत्य तो ये होगा इसलिए समाज में पाखंड फैलता रहता है सावधान रहना चाहिए और हमें जो वो हो सदग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए और ये पाखंडी समाज में वो व्यक्ति जो होते हैं जो धर्म का पालन करने वाले पाखंडी व्यक्ति जो होते हैं धर्म का प्रतिपादन करके लोगों को रास्ता दिखाने वाले भी पाखंडी होते हैं और वे लोग पाखंडी साहित्य की रचना करते हैं इन सबसे रचना है <स्थिक्षण> और सदग्रंथ जितने हैं उन्हीं अवलोकन करें और जीवन को सही रास्ते पर चलाएं है कि देखो ये जीवन जो अपना मिला हुआ है इसको अगर हम सही रास्ते पर चलाते हैं तो तो हम सही लक्ष्य पर पहुंचेंगे और उसका जो वास्तविक जो हम लाभ चाहते हैं वो प्राप्त होगा अब इस जीवन को हम ट्रायल तो कर नहीं सकते हैं कि एक बार चलो जीवन को देख लेते हैं जी करके पाखंडे की तरह से और हटा अगर गलती होगी तो दोबारा फिर हम जीवन जी करके देख लेंगे सही तरीके से कार के हमारे सामने तो ऐसे छूट तो है नहीं चलो ऐसा भी करके देख लो वो तो अगर एक बार जीवन जी के, तो के पाखंडियों तो रास्ते पर थे तो पश्चाताप होगा बाद में और कुछ कर नहीं सकते अभी नहीं कर सकते चलो फिर बालक बन जाओ फिर युवा बन जाओ फिर नए सुरेश सही रास्ते पर चलने के लिए फिर अभ्यास कर लेंगे तो नहीं कर सकते <laughs> इसलिए पूर्वक जो सदग्रंथ प्रामाणिक मार्ग है उसी को पकड़ना चाहिए और नए नए प्रयोगों के चक्कर में पड़ नहीं चाहिए ये कहते हैं तो जिन पाखंड वादते गुप्तपूर्ण ही सदग्रंथ आगे देखिए इसके बाद कहते हैं दहा दौड़ो चाहो दिशा सुहाई सुहाये वेदपणे जमी बट समुदाय पल्लव भय बिटपे अने